महाभारत शांति पर्व षिशद्याय राजा उपरचर के यज्ञ में भगवान पर बृहस्पति का क्रोधित होना एकत आदि मुनियों का बृहस्पति से स्वेद्वीप एवं भगवान की महिमा का वर्णन करके उनको शांत कराना विस्मवाच तथोतीत महाकल्पे उत्पन्ने गिर सहसुते बभोर्निवृता देवा जाते देव पुरोहित कहते हैं हुए महान कल्प के आरंभ में जब अंगिरा के पुत्र उत्पन्न हुए और देवताओं के पुरोहित बन गए तब देवताओं को बड़ा संतोष प्राप्त हुआ बृहद ब्रह्म महचेते शब्दापरियाजवाचका गुण विद्वान बृहस्पति ही राजन बृहद ब्रह्म और महत्व ये तीनों शब्द एक अर्थ के वाचक हैं इन तीनों शब्दों के गुण देव पुरोहित में मौजूद थे इसलिए वे विद्वान देवगुरु बृहस्पति कहलाते थे तस्य शिष्यो बभुवाग्रो राजो परिचरो वसु अध्यक चित्र शिखंड उनके श्रेष्ठ शिष्य हुए राजा उपरिचर वसु जिन्होंने उनसे उन दिनों चित्र शिखंडियों के बनाए हुए तंत्र शास्त्र का विधिवत अध्ययन किया स राजा भावित पूर्व देवुयाखंडलो यथा वे राजा उपरचर वसु पहले दैविधान से भविष्य भावित हो इस पृथ्वी का उसी प्रकार पालन करने लगे जैसे इंद्र स्वर्ग का तस् यज्ञो महान आस अश्वेधो महात्म विहस्पति बृहस्पतिपाध्याय तत्र होता बभूव एक समय उन महात्मा नरेश ने महान अष्टमे यज्ञ का आयोजन किया उसमें उनके उपाध्याय विहस्पति होता होता हुए प्रजापति सुताशात्रत त्रित महर्षय प्रजापति के तीन पुत्र एकत द्वित और त्रित नामक महर्षि उस यज्ञ में सदस्य हुए धनुषाक्षोतरेभ्यशुपरा वसु ऋषिमेधातिथिस्व तस्व महा ऋषि ऋषि शांतिम तथा वेद शिराशिश्रेष्ठ कपिलल सारिहोत्र पृथ स्मृत आद्य कटस्थैति वैशंपायन पूर्वज कण्वथ देवहोत्रच इेश के इनके सिवा तेरह सदत्त और थे जिनके नाम इस प्रकार है धनुष रैभ्य अर्वावसु परावसु मुनिवर मेधातिथि महर्षितांडय महाभाग शांति मुनि वेदशिला सारिहोत्र के पिता ऋषिश्रेष्ठ कपिल आदिय कठ वैशंपायन के बड़े भाई तैत्री कर्ण और देवहोत्र ये कुल मिलाकर सोलह सदस्य बताए गए हैं संभूता सर्वसम्भारा तस्म राजन महाकृत न तशुघातो भूत स राजं सुवतः राजन उस महान यज्ञ में सारे सामान एकत्र किए गए परंतु इसमें किसी पशु का वध नहीं हुआ वे राजा उपरचर इसी भाव से उस यज्ञ में स्थित हुए थे अहिंसा शुचिर कक्षद्रो निराशे कर्म संस्थ्यकोदूता वे हिंसा भाव से रहित पवित्र उदार तथा कामनाओं से रहित थे और इसी भाव से कर्म में प्रवृत्त हुए थे जंगल में उत्पन्न हुए फल मूल आदि पदार्थों से ही उस यज्ञ में देवताओं के भाग निश्चित किए गए थे प्रीतस्तोष भगवान देवदेव देव पुरातन साक्षात्म दर्शियामा सह सौ न उस समय पुराण पुरुष देवासीदेव भगवान नारायण ने प्रसन्न होकर राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया परंतु दूसरे किसी को उनका दर्शन नहीं हुआ स्वयं भागम उपाघ्रय पुरो संगो देवे न हरिमेधता भगवान हरग्रीव ने स्वयं अदृश्य न करी अपने लिए अर्पित पूर्व को ग्रहण किया और उसे सूंघ कर अपने अधीन कर लिया बृहस्पति ततः क्रोध मुद्यम आकाशम घृण श्रुत रोषात् रो सा वर्त यद एक क्रोध में भर गए उन्होंने बड़े वेग से शुरुआ उठा लिया और आकाश में उसे दे मारा साथ ही वे अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगे उचरम भागोय उद्यत ग्रवय भितम मत्यक्ष फिर वे राजा उपरिचर से बोले मैंने जो यह भाग प्रस्तुत किया है उसे भगवान को मेरी आंखों के सामने प्रकट होकर ग्रहण करना चाहिए यही न्याय है इसमें संशय नहीं है युधिष्ठिर वाच उद्यता यज्ञ भागा ही साक्षात्प्ता सुरहरिह किम इन न प्राप्त दर्शनम स हवि हवि युधिष्ठिर ने पूछा पितामह जब सभी देवताओं ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर अपने अपने भाग ग्रहण किए तब भगवान विष्णु ने उन यज्ञ में पधार कर भी क्यों प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिया तथा भूमिपाल महान वसु प्रसाद या भिष्मजी ने कहा यदि इसका कारण बताता हूँ सुनो वे महान भूपाल वसु तथा अन्य संपूर्ण सदस्य मिलकर उस समय रोष में भरे हुए मुनि बृहस्पति को मनाने लगे उच्चैनम असंभ्रांता न रोषम कर्तमर् नैस धर्म कृतयुगे यम रोष मचीता सब लोग शांत चित्त होकर उनसे बोले मुने आप रोष न करें आपने जो रोष किया है यह सत्युग का धर्म नहीं है अरोषण झसो देव यो मुद्यत न शक्य सया दुम अस्मा बृहस्पति यश प्रसादा वहीं तम दृष्ट मृहस्पते जिनको यह भाग अर्पित समर्पित किया गया है वे भगवान कभी क्रोध नहीं करते हम और आप उन्हें स्वेच्छा से नहीं देख सकते हैं जिस पर वे कृपा करते हैं वही उनका दर्शन कर पाता है एक से खंडिन व्यय हि ब्रह्मण पुत्रा मानसा परिकेतिता गेषाथम ही कदाचिमुत्तरा तदनंतर एक द्वित और तृत्ने तथा चित्र शिखंडी नाम वाले ऋषियों ने उनसे कहा बृहस्पति हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहलाते हैं एक बार अपने कल्याण की इच्छा से हम सबने उत्तर दिशा की यात्रा की तप्तो तत्वा वर्षसाणी चल्वा तपोत्तमेकता सम्य काूता स मेरोदाकूलत तो स देशो यपुण कथम पश्येम व्यम देंव नारायणात्मक वरेण्यम वरदम तम वै दें देंव सनातनम वहाँ मेरू के उत्तर और क्षीर सागर के किनारे एक पवित्र स्थान है जहाँ हम लोगों ने हजार वर्षों तक एकाग्र चित्त हो कास्ट की भांति एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या की थी वह उत्तम तपस्या करके हम यही चाहते थे कि किसी तरह वरदायक सनातन देवाधिदेव वरने भगवान नारायण का दर्शन कर ले कथम पश्चिम ही वयम नारायणम तृतीय अथ वृत्या वागुवाचा स्निग्ध गंभीर प्रहर्षन हम बार यही सोचते थे कि नारायण देव का दर्शन कैसे प्राप्त होगा तदनंतर व्रत की समाप्ति होने पर हमें हर्ष प्रदान करने वाली किसी शरीर रहितड़ी ने स्नेह गंभीर स्वर से इस प्रकार कहा सप्तम वस्तपो विप्रा प्रसन्न आत्मना योज जिज्ञास वो भक्ता कथम द्रक्षत ब्राह्मणो तुमने प्रसन्न हृदय से भली भांति तप किया है तुम भगवान के भक्त हो और यह जानना चाहते हो कि उन सर्वव्यापी परमात्मा का दर्शन कैसे हो छेरो दधेरुतरतः श्वेतदीपो तत्र नारायण पराम मानवाश्चंद्रवर्चस इसका उपाय सुनो क्षेर सागर के उत्तर भाग में अत्यंत प्रकाशमान द्वीप है वहाँ भगवान नारायण का भजन करने वाले पुरुष रहते हैं जो चंद्रमा के समान कांतिमान है एकांत भावोपगतास्ते भक्ता पुरुषोत्तम ते सहसार्चसम देव प्रविशंति सनातनम अनिंद्रिया निराहार अनस्पन्दा सुगंधि वे स्थूल इंद्रियों से रहित निराहार और निश्चेष्ट होते हैं उनके शरीर से मनोहर सुगंध निकलती रहती है तथा वे भगवान के अनन्य भक्त होते हैं और सहसत्रों किरणों वाले उन सनातन देव भगवान पुरुषोत्तम में प्रवेश कर जाते हैं एकांत नरस्ते पुरुषा श्वेत द्वीप निवासिन गम त्र मु तत्र आत्मा बे प्रकाशित मुनियो वे श्वेत द्वीप के निवासी मेरे एकांत भक्त हैं तुम वही जाओ वह मेरे स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन होता है अथ श्रुआम यते इस आकाशवाणी को सुनकर हम लोग उसके बताए हुए मार्ग से उस स्थान को गए प्राप्य श्वेत महाद्वीप तचित तदीक्ष तथोस्मदृष्टि विषय ततिहतोत श्वेत नामक महाद्वीप में पहुँच कर हमारा चित्त भगवान में ही लगा रहा हम उनके दर्शन की इच्छा से उत्कित हो रहे थे वहाँ जाते ही हमारी दृष्टि शक्ति प्रतिहत हो गई न चाम चा पुषम तत्तेजो हृत दर्शन तथो न प्रादुर्भवतान देवयोग ना किला तप्त तपसा शक्य थे जाने के, निवासियों के से की कारण हम वहाँ किसी पुरुष को देख नहीं पाते थे तदनंतर दैवयोग से हमारे हृदय में यह ज्ञान प्रकट हुआ कि तपस्या के बिना हम लोग भगवान को सुगमता पूर्वक नहीं देख सकते तथा पुनर्व वर्ष शतः तप्तात्म सुभान चुभा नशे वयम श्वेता चंद्र प्रतीकाशां सर्वलक्षण लक्षिता तदनंतर हमने तत्काल पुनः सौ वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की उस तपो में व्रत के पूर्ण होने पर हम लोगों को वहाँ के शुभ लक्षण पुरुषों का दर्शन हुआ जो चंद्रमा के समान वर्ण और सब प्रकार के उत्तम लक्षणों से सम्पन्न थे निंजलि कृता जपत प्रागुदन मुखा मानसो नाम स जपो जप प्रते वे प्रतिदिन ईशान कोण की ओर भू करके हाथ जोड़े हुए ब्रह्म का मानस जप करते थे तेनकाग्र मनस्व प्रेत वै हरि या भगव भासुर्यश्क्षक प्रभाता प्रभातादि सावन्मान उनके मन की इस एकाग्रता से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते थे मनुश्रेष्ठ प्रलय काल में सूर्य की जैसी प्रभा होती है वैसे ही उस द्वीप में रहने वाले प्रत्येक पुरुष की थी तेजो निवास सद्वीप में नाभ्यति कचि सर्वे ते तेजस हम लोगों ने तो यही समझा कि यह द्वीप तेज का ही निवास स्थान है वहाँ कोई किसी से बढ़कर नहीं था सबका तेज समान था अथ सूर्य सहस्त्रश प्रभाम युगपद उत्थिताम सहसा दृष्टवंत पुनरेवा व बृहस्पति बृहस्पति थोड़ी ही देर में हमारे सामने एक ही साथ हजारों सूर्यों के समान प्रभाव प्रकट हुई हमारी दृष्टि सहसा उस ओर खींच गई सहिताज ततस्ते मानवाधंतले पुटा शेा व दीन तदनंतर महाकृन निवासी बड़ी प्रसन्नता के साथ दोनों हाथ जोड़े नमो नमः करते हुए एक ही तीव्र गति से उत्तेज की ओर जवड़े तथि वहताम अस्रो स्म विपुल ध्वनि बले किलोपह्रीय ते दीव से थे नर इसके बाद जब वे स्तुति करने लगे तब उनकी तुमल ध्वनि हमारे कानों में पड़ी वे सब लोग उन तेजों में भगवान को पूजा की सामग्री अर्पण कर रहे थे वं तो तेजसा तस् सहसा हित तेज चेत सह न किंचदपिप्या चक्ष बल इंद्रिया भगवान के उस अनिर्वचनी तेज ने हमारे चित्त को सहसा खींच लिया था परंतु हमारे नेत्र बल और इंद्रिया प्रतिहत हो गई थी इसलिए हम स्पष्ट इस रूप से कुछ देख नहीं पाते थे एक अस्तु ते शब्दों नमस्ते नमस्ते के स महापुरुष पूर्वज परंतु एक शब्द जो उच्च स्व से उच्चारित होकर दूर तक फैल रहा था हमने भी सुना सब लोग कह रहे थे पुंडरी आपकी जय हो विश्वभ आपको प्रणाम है महापुरुषों के भी पूर्वज ऋषि ऋषिकेश आपको नमस्कार है ये शब्द श्रुतस्मा शिक्षाक्षर समन्वित एक अन्तरे वा सर्वगंधव शुचि दिव्यांगणी कर्मण्यसधि तथा धैरीष पंच कालग्ञ हरिरे कांत भी नरे भक्त्या परमया युक्त मनोवाकर्म भी तथा तदा शिक्षा और अक्षर से युक्त यह वाक्य हम लोगों को श्रवण गोचर हुआ इतने में ही पवित्र और सुगंधित वायु बहुत से दिव्य पुष्प और कार्योपयोगी औषधियां ले आई जिनसे वहां के पंचकालवेता अनन्य भक्तों ने बड़ी भक्ति के साथ मन वाणी और क्रिया द्वारा उन श्रीहरि का पूजन किया नूनम तत्रागतो देवो यथा तैर्वागुदीरिता व्यय तेनम नपश्यापो मोहितास्त मायया जैसी बातचीत उन्होंने की थी उससे हमें विश्वास हो गया था कि निश्चय ही यहाँ भगवान पधारे हुए हैं परंतु उन्हीं की माया से मोहित होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते थे मारुते संवृत्ते च बलव च चिंता व्याकुलितात्मा जाता बृहस्पति जब सुगंधित वायु का चलना बंद हो गया और भगवान को बलि समर्पण का कार्य पूर्ण हो गया तब हम लोग मन ही मन चिंता से व्याकुल होते मानवाना सहस्रेशु तेषु वही शुद्ध योगिषु अस्म न कश्चिन्न सा चक्षुषावाप्य पूजयत वहाँ शुद्ध कुलवासले सहस्रों पुरुष थे परंतु उनमें से किसी ने मन से अथवा दृष्टिपात द्वारा भी हम लोगों का सत्कार नहीं किया तेपे स्वस्था मुनिगणा एक भाव अनुव्रता नास मास भाव ब्रह्म भाव अनुष्ठिता वहाँ जो स्वस्थ मुनिगण थे वे भी अन्य भाव से भगवान के भजन में ही मन लगाए रहते थे उन ब्रह्म भाव में स्थित मुनियों ने हम लोगों की ओर ध्यान नहीं दिया ततो तथस् सुपरिश्रा तपता स्वस्थम किमी भूत तत्र शरीर कम हम लोग तपस्या तो से थक कर अत्यंत दुर्बल हो गए थे उस समय हम लोगों से किसी शरीर रहित स्वस्थ प्राणी अर्थात देवता ने कहा देवाच दृष्टवा वह पुरुषा श्वेता सर्वेन्द्रिय विवर्जिता दृष्टोतमयी देवता बोले मन तुम लोगों ने श्वेत द्वीप निवासी श्वेत का इंद्रिय रहित पुरुषों का दर्शन किया इन श्रेष्ठ द्विजों के दर्शन होने से साक्षात देवेश्वर भगवान का ही दर्शन हो जाता है गच्छमु सर्वे यथा गिथोचिरात न सक्य स्वभक्त न द्रष्टुम देव कथं मुनियो तुम सब लोग जैसे आए हो वैसे ही शीघ्र लौट जाओ भगवान में अनन्य भक्ति हुए बिना किसी को किसी तरह भी उनका साक्षात् दर्शन नहीं हो सकता काम काले नहता एकांतिपागत सक्यो द्रष्टुम स भगवान प्रभा मंडल दुर्दश दु, दु, दुर्दृश हाँ बहुत समय तक उनकी भक्ति करते करते जब पूरी अनन्यता आ जाएगी तब ज्योतिपुंज के कारण कठिनाई से देखे जाने वाले भगवान का दर्शन संभव हो सकता है महत्कार्यम च कर तब्यम जस्माज सप्तम इतः कृतयुगे तीते विपरियासंगते वै वस्पते विप्रा प्राप्ते त्रेतायुगे पुनः क्षुराणाम कार्य सिद्ध्य वैभवि विप्रवरो इस समय तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है इस सतयुग के बीतने पर जब धर्म में किंचित व्यतिक्रम आ जाएगा और वैवस्व मनवंतर के त्रेता युग का आरंभ होगा उस समय देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए तुम लोग ही सहायक होगे तत तद्द्भुत वाक्यम निसम्यवामृतोपम तस् प्रसाद प्राप्त स्मुह देश मेंंजता अमृत के समान मधुर एवं अद्भुत वचन सुनकर हम लोग भगवान की कृपा से ही अपने अभीष्ट स्थान पर आ आपूचे एवं सुतपसा चव्यक्य च देशों दृष्ट स कथम तम दृष्टुमर् बृहस्पति इस प्रकार हमने बड़ी भारी तपस्या की हव्य कव्यों के द्वारा भगवान का पूजन भी किया तो भी हमें उनका दर्शन न हो सका फिर तुम कैसे अनायास ही उनका दर्शन पालोगे नारायणो महद्भूतम विस्व सिंह कव्यभ अनादि निधनो व्यक्तो देवदानो पूजित भगवान नारायण सबसे महान देवता है वे ही संसार के श्रेष्ठा और हव्य कव्य के भोक्ता हैं, उनका आदि और अंत नहीं है उन अव्यक्त परमेश्वर की देवता और दानव भी पूजा करते हैं अनुनीत सदस्य बृहस्पति समापय तथो यज्ञ दैवतम सम पूजयत इस प्रकार एक एक के कहने से द्वित और तृत की सम्मति से तथा तो अन्य सदस्यों द्वारा उन्नय किए जाने से उदार बुद्धि बृहस्पति ने उस यज्ञ को समाप्त किया और भगवान की पूजा की समाप्त यज्ञो राजा पे प्रजा पालित महान वसु ब्रह्म सापाद्यो भ्रष्ट प्रविषम तथ राजा वसु भी यज्ञ पूरा करके प्रजा का पालन करने लगे एक बार ब्रह्माप से उन्हें स्वर्ग से भ्रष्ट होना पड़ा था उस समय वे पृथ्वी के भीतर रसातल में समा गए थे स राजा राजूल सत्यधर्म पाराण अंतर्भूमिगत सत्यम धर्म वत्सल नारायण पर भूत्वा नारायण जप जपन तस्व प्रसादे न पुनरवो स्थित सह महेतला ग्रह्मण समर पराम गतिम अनुप्राह नैष्टिक मंजसा निर्श्रेष्ठ सदाधर्म पर अनुराग रखते वाले सत्य धर्मपरायण राजा उपरिचर भूमि के भीतर प्रवेश करके भी निरंतर नारायण मंत्र का जप करते हुए भी उन्हीं की आराधना में तत्पर रहते थे अतः उन्हीं की कृपा से वे पुनः ऊपर को उठे और भूतल से ब्रह्मलोक में जाकर उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली अनायासी उन्हें निष्ठावानों की यह उत्तम गति प्राप्त हो गई इत श्री महाभारत शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ि नारायणीय षट त्रिंशदिकमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में नारायण की महत्ता का वर्णन विषयक तीन अध्याय पूरा हुआ